बच्चों ये है सहकार रेडियो और आप सुन रहे हैं सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल और इस हफ्ते की ज्ञान विज्ञान श्रृंखला में हम ये जानेंगे कि भूकंप क्यों आते हैं जिसे हमने लिया है चकमक पत्रिका से साभार और ये जानकारी लेकर के आया हूँ मैं यानी कि आपका दोस्त कौशल तो चलिए शुरू करते है इस हफ्ते का बाल चौपाल भूकंप यानी धरती का हिलना तुम में से कई लोगों ने भूकंप महसूस किए किए खिड़की सब काटने लग, लग जाते हैं बर्तन खड़खड़ाने लग जाते हैं खिड़कियों के कांच हिलने की आवाज सुनाई देती है हो सकता है की तुम में से किसी ने इसको महसूस किया हो तो क्या तुम जानते हो की ऐसा क्यों होता है चलो जानते हैं भूकंप आते क्यों हैं? भूकंप यानी भूमि का काम तो क्यों होता है ये ये सवाल हमेशा से मनुष्यों को परेशान करता रहा है जब विज्ञान नहीं था तो लोगों ने अपने मन से तरह तरह की बात तरह तरह की धारणाएं बना ली कल्पनाएं कर ली जैसे भारत में प्रचलित एक कल्पना ये है कि पृथ्वी शेषनाग शेषनाग जानते हो ना विष्णु भगवान का नाग जिसका फन बहुत बड़ा है तो भारत में प्रचलित एक धारणा ये है कि पृथ्वी शेषनाग के फन पे टिकी हुई है जब वो नाराज होते हैं तो पृथ्वी काटने लग जाती है इसी तरह दक्षिण अमेरिका के लोगों ने कल्पना की कि पृथ्वी के नीचे वेल मछली है मलेशिया में मंगोलिया में ऐसी समझ थी की भगवान ने जब पृथ्वी की रचना की तो उसे मेढक की पीठ पे रख दिया और जब कभी ये मेंढक या वेल मछली खिलते हैं तो भूकंप आता है ऐसे तमाम धारणाएं बहुत सारे देशों में अलग अलग तरीके से प्रचलित हैं। लेकिन सच क्या है विभिन्न वैज्ञानिक खोजों के कारण आज हम पृथ्वी की संरचना के बारे में बहुत कुछ जानते हैं ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी की अनेक परतें हैं पृथ्वी की सतह से नीचे लगभग सौ किलोमीटर का भाग एकदम कड़ा है ठोस जिसे हम चट्टानी भाग मान सकते हैं उसके नीचे लगभग 200 किलोमीटर का भाग नरम है और लचीला है क्योंकि वहां तापमान बहुत ज्यादा है इस हिस्से को मेंटल कहा जाता है कड़क भाग के ऊपर का जो हिस्सा है उसे पृथ्वी की सतह कहते हैं ये सतह सात बड़े बड़े और कुछ छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है इनमें से हर टुकड़े को एक प्लेट कहा जाता है इन प्लेटों में से कुछ पर सिर्फ जमीन है कुछ पर जमीन और समुद्र दोनों है और कुछ पर सिर्फ समुद्र है क्योंकि पृथ्वी का सबसे अंदर वाला भाग नरम है इसलिए ये ऊपर की प्लेटें खिसकती रहती हैं। इसे इस तरीके ऐसी समझा जा सकता है कि मान लो तुम्हारे घर के आंगन में नीचे की मिट्टी मुलायम है उसके ऊपर चीप रखी हुई है इनके बीच में थोड़ी थोड़ी सी जगह है अगर किसी कारण से ये अपनी जगह से खिसकती है तो आपस में टकरा जाएगी जिससे वो या तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगी या दूर हट जाएंगी नतीजा नीचे ऐसी कुछ मिट्टी ऊपर आ जाएगी ऐसा ही कुछ कुछ पृथ्वी की इन प्लेटों के आपस में टकराने या रगड़ खाने से होता रहता है इसके नतीजे में कभी कभार प्लेटों के जोड़ पर नए पहाड़ उभर आते हैं जैसे कि हम ये मानते हैं कि हमारा जो माउंट एवरेस्ट है वो प्लेटों के इसी तरह टकराने की वजह से बना है या फिर कहीं समुद्र का तट चौड़ा हो जाता है या फिर कहीं समुद्र का पानी वाला हिस्सा बढ़ जाता है यानी जब भी भूकंप आता है और प्लेटे एक दूसरे से टकराती है या तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं या दूर खसक जाती हैं और नतीजे में या तो समुद्र बन जाता है या पहाड़ बन जाते हैं लेकिन दूसरी तरफ धरती के नरम भाग में कुछ खास गुणधर्म वाले खनिज लगातार ऊष्मा छोड़ते रहते हैं ऊषमा यानी गर्मी जिसकी वजह से ऊषमा की संवहन धाराएं चलती रहती है इसे तुम ऐसे समझ सकते हो कि गर्मी हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ आती है इसे ही हम संवहन धारा कहते हैं इसका एक गुण और भी होता है कि संवहन धाराएं गर्म से ठंडे की तरफ चलती हैं, यानी जहां तापमान ज्यादा है वो उससे ठंडे भाग की तरफ चलेंगी और नीचे से ऊपर की तरफ उठती हैं। इन्हीं संवहन धाराओं की वजह से ये प्लेटें अपनी जगह से थोड़ा थोड़ा खसकती हैं और कभी एक दूसरे से टकराती है कभी ज्यादा दूर जाती है इससे प्लेटों की चट्टानों में दबाव पैदा होता है जब कभी भी दबाव इतना ज्यादा हो जाता है चट्टान उसे सहन नहीं कर सकती तो वो टूटने लगती हैं और खिसक कर अपने लिए जगह बनाने लगती हैं, साथ ही अपने ऊपर लग रहे दबाव को आसपास के इलाके में बांट देती हैं। इस दबाव को ही हम भूकंप के रूप में महसूस करते हैं दो प्लेटों के बीच में जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स भी कहते हैं एक दरार जैसी होती है जिनसे वो दो प्लेटे अलग अलग होती है भारत में ऐसी ही एक दरार नर्मदा घाटी में पाई जाती है जो कि मध्य प्रदेश ऐसी गुजरात तक 1300 किलोमीटर तक की दूरी में फैली हुई है जहाँ पे ये दरार पाई जाती है वहाँ भूकंप आने का खतरा ज्यादा होता है इस घाटी की चौड़ाई यानी नर्मदा घाटी में जो दरार है उसकी चौड़ाई लगभग पचास ऐसी साठ किलोमीटर है और लंबाई तेरह किलोमीटर है इस घाटी में भूपृष्ठ से नीचे ही पृथ्वी में गहरी दरार इस तरह की दरार में जगह से अधिक पानी के जमा होने या अन्य कारणों से जब दबाव पड़ता है तो दरार में हलचल होती है जिसके कारण भूकंप आता है ऐसी दरारों को भूमि दोष या भ्रंश कहा जाता है नर्मदा घाटी वास्तव में एक भ्रंश घाटी ही है एक और वजह हो सकती है भूकंप आने की भारत का काफी सारा भू जिस टेक्टोनिक प्लेट पर है उसे भारत ऑस्ट्रेलियाई प्लेट कहा जाता है इस प्लेट के नीचे लगभग 6 लाख पर किलोमीटर का क्षेत्र ज्वालामुखी के लावे से ढका हुआ है इसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है इस ट्रैप के लावे में विभिन्न क्रियाओं से बनने वाली गैसों का दबाव प्लेट पर पड़ता है जिससे भूकंप आ सकते हैं। बहर हाल भूकम्प एक ऐसी प्राकृतिक विपदा है जो पता नहीं कब आ जाए बाढ़ या तूफान जैसी विपदाओं के आने की जब भी संभावना होती है तो मौसम वैज्ञानिक पहले से ही अनुमान लगाकर चेतावनी दे देते हैं। लेकिन भूकंप कब आएगा इसकी पक्की संभावना व्यक्त कर पाना अभी भी वैज्ञानिकों के लिए पूरी तरीके से संभव नहीं है लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं या घटनाएं हैं जिनको अगर हम लगातार अवलोकन करते रहें या उन पर नजर रखे रहें तो भूकंप के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है जैसे यदि किसी इलाके के कुओं के पानी का स्तर एकाएक बढ़ जाए या घट जाए तो वो पृथ्वी में हो रही किसी हलचल का संकेत हो सकता है भूजल में रेडॉन नाम की गैस की मात्रा जब बढ़ जाए तो वो भी ऐसा ही एक संकेत देती है जब चट्टानों में छोटी छोटी दरारें पड़ती हैं तो उनके चटकने की आवाज़ होती है कभी कभी ये आवाजें सुनी जा सकती हैं। अगर ऐसे संकेतों के आधार आरोप भूकंप के आने का अनुमान लगाया जा सके तो सावधानी के तौर पर कुछ कदम पहले से उठाए जा सकते हैं लोगों को सतर्क किया जा सकता है इसके साथ ही जैसा है कि तुम जानते हो कि भूकंप में सबसे अधिक नुकसान मकानों की गिरने से होता है मकान तो नष्ट होते ही है साथ ही साथ जान माल का भी नुकसान होता है ऐसे इलाकों में जहाँ अक्सर भूकंप आते रहते हैं या आने की संभावना बनी रहती है वहाँ अन्य बातों के अलावा मकानों की बनावट पर भी ध्यान देना संभव है आजकल जो मकान बनते हैं उनमें बीम के साथ साथ एक शॉकअप बीम भी डाली जाती है जो कि बीच से दबी होती है और दोनों साइड से उठी होती है जिसकी वजह से भूकंप के झटके को कुछ हद तक बीमें बर्दाश्त कर पाती हैं। ये विज्ञान की तरक्की के कारण संभव हुआ है पहले मकानों की बीमें इस तरीके से नहीं बनती थी इसलिए उनके गिरने का खतरा भी ज्यादा होता था बात भूकंप की हो रही है तो ये भी जान लो भूकंप की तीव्रता को रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है यानी ऐसा कहा जाता है कि भूकंप पांच रिक्टर या छह रिक्टर या सात रिक्टर का था जितनी ज्यादा संख्या बड़ी होगी उतना तेज भूकंप आएगा और जानवर हमसे ज्यादा पहले भूकंपों को महसूस कर सकते हैं। तो ये भी देखा गया है कि जब भी भूकंप आने वाला होता है तो जानवर अजीब सी हरकते करने लग जाते हैं जैसे कुत्ते रोने लग जाएंगे, गाय जोर जोर से चिल्लाने लग जाएंगी, सांप अपने बिलों से बाहर आ जाएंगे चूहे बाहर आ जाएंगे और इधर उधर भागने लगेंगे अगर हम इन सारी बातों को ध्यान से देखें तो हम ये जान सकते हैं कि भूकंप आने वाला है बच्चों ये था इस हफ्ते का ज्ञान विज्ञान श्रृंखला का कार्यक्रम भूकंप क्यों आते हैं जिसे हमने लिया था चकमक पत्रिका ऐसी आप सुन रहे हैं सहकार रेडियो कार्यक्रम पाल चौपाल आपको ये लेख कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते है तो व्हाट्सएप ग्रुप ऐसी जुड़ने के लिए नौ पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजिए फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज को लाइक कीजिए या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट डब्ल्यू देखिए तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही अगले हफ्ते फिर मिलेंगे ज्ञान विज्ञान श्रृंखला के किसी ऐसे ही कार्यक्रम में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और मुझे यानी आपके दोस्त कौशर को दीजिए इजाजत बाय